यारी तेरी यारी चल माना अब की बारी सारी मेरी फिक्री तेरे आगे आके हारी यारी तेरी आ नमस्कार दोस्तों आज की अपनी बात कहने में मैं फिर से एक बार अपने पास पड़ोस के किस्सों के बारे में बात करना चाहूंगा बहुत साल घर से बाहर रहे हैं तो बहुत से पड़ोसी भी मिले हैं और उन पड़ोसियों में कुछ अच्छे भी थे और कुछ उतने अच्छे नहीं भी थे मगर देखिए मैं तो एक एक छोटी सी महाभारत की कहानी है जिससे कि आपके परिप्रेक्ष्य का पता चलता है उस कहानी में बताया ये गया कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब उनके शिष्यों की शिक्षा खत्म हो गई तो उन्होंने अपने दो प्रिय प्रिय कहना चाहिए या दो शिष्यों को बुलाया जिसमें से एक थे दुर्योधन और दूसरे थे युधिष्ठिर उन्होंने दोनों को अलग अलग बुलाकर यह कहा कि तुम मतलब जैसे उन्होंने युधिष्ठर से कहा कि तुम फलाने गांव में जाओ और उस गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाओ क्योंकि उस वक्त गुरुकुल की परंपरा यही थी कि जो छात्र थे वो भिक्षा मांग कर लाते थे और गुरु को देते थे तो वो हालांकि राजपुत्र थे परंतु उनसे कहा कि तुम जाओ भिक्षा मांग कर लाओ मगर शर्त यह है कि तुम उस गांव के सबसे बुरे आदमी से जो सबसे दुष्ट होगा उससे भिक्षा मांग कर लाना सब गए उधर दुर्योधन को बुलाया दुर्योधन से कहा कि तुम भी उसी गांव में जाओ और जो उस गांव का सबसे अच्छा आदमी हो उससे भिक्षा मांग कर लाओ शाम को दोनों खाली हाथ लौट गुरुजी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों खाली हाथ आ गए हो तो युधिष्ठिर ने कहा कि साहब मुझे तो उस गांव में कोई भी आदमी बुरा मिला ही नहीं मुझे तो सभी अच्छे मिले और वहीं दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो उस गांव में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला जितने मिले सब दुष्ट थे गुरु द्रोणाचार्य शायद इसके जरिए से यह बताना चाहते थे कि जो जैसा होता है उसको सामने वाले व्यक्ति में अपना वैसा ही प्रतिबिंब दिखता है तो मैं जब आपसे यह कहता हूं कि मुझे ज्यादातर अच्छे पड़ोसी मिले तो मुझे कहीं अपने अंतर मन में लगने लगता है कि शायद मैं ही अच्छा रहा होऊंगा इसीलिए मुझे पड़ोसी अच्छे मिले मगर कुछ उतने अच्छे नहीं भी मिले तो ऐसा क्या हो गया कि वही मैं और पड़ोसी अच्छे नहीं रहे तो इसका मतलब ये मेरा परिप्रेक्ष्य मतलब मैं उन अपने पड़ोसियों में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था खैर चलिए यह तो थोड़ी थ्योरी की बात कर दिया अब प्रैक्टिस की बात शुरू करते हैं तो प्रैक्टिस की बात में आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूं अब इसको पड़ोसी ही कहना चाहिए हालांकि मैं उस घर में शेयर होल्डर था शेयर होल्डर मतलब क्या हुआ था कि जब मैं गया में पोस्ट हुआ तो गया मेरी थर्ड ब्रांच प्रोमेशन की थी और उस थर्ड ब्रांच में मेरे साथ मेरे से एक बैच सीनियर एक सज्जन थे चलिए मान लीजिए कि उनका नाम सिन्हा साहब था तो साहब हम मकान खोज रहे थे हम थर्ड ब्रांच प्रोबेशनर थे और वो भी मतलब वो हमसे सीनियर बैच के थे और वो चौथी ब्रांच या मतलब शायद कैसे आए थे नहीं सॉरी मैं गया में सेकेंड ब्रांच था और वो थर्ड ब्रांच प्रोबेशनर थे खैर तो साहब हुआ ये कि आ, उन्होंने मकान ढूंढना हमने भी शुरू किया उन्होंने भी शुरू किया तो होते होते उनको एक मकान मिल गया और जो उनको मकान मिला तो वो थोड़ा बड़ा मकान था उनके साथ में वो उनकी पत्नी एक छोटी सी बच्ची और एक उनका छोटा नौकर और मैं अकेला था तो साहब वो मकान जब मिल गया तो वो साहब वहाँ रहने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि इस मकान में एक कमरा जो बाहर वाला है वो तुम ले लो तुम उसमें रहो मैंने कहा मैं रह तो लूँगा परंतु शर्त यह है कि किराया मैं आधा बांटूंगा उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक और साहब वहाँ हाँ हा करके बात खत्म हो गई तो उसके बाद मैं वहां रहने लगा अब देखिए अब आपको बताता हूं कि यहां पर पड़ोस का की बात क्या होती है वो सज्जन जो थे मुझे सुबह नाश्ता कराते थे और जितनी रातों में मैं घर पर खाना खाता था तो उन्हीं के यहां खाता था और मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से उन्होंने मुझे यह कन्विंस कर दिया कि मुझे उनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है कन्विंस कर दिया मतलब उन्होंने पैसा लिया ही नहीं तो मैं देता कहाँ से तो साहब एक ऐसा भी मुझे पड़ोस मिला जिसमें कि वो मुझसे थोड़ा शायद एक आध साल बड़े रहे होंगे क्योंकि एक बैच सीनियर तो थे ही तो उन्होंने मुझसे ऐसा व्यवहार किया बाद में हम लोगों का रास्ता कभी टकराया नहीं तो हम लोग मिले नहीं कभी भी और चूंकि मैं तो उस सर्कल से चला आया था और वो वहां थे शायद खैर छोड़िए उस बात को तो वो पड़ोसी थे एक अब देखिए अब एक दूसरे पड़ोसी की बात आपको बताता हूं मैं नैनीताल में पोस्ट हुआ तो नैनीताल में तो ऐसे फ्लैट सिस्टम नहीं था तो हम एक साहब का घर किराए पर लेकर रहते थे तो उस घर में था क्या कि वो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते थे भट्ट जी नाम था उनका तो भट्ट जी जो थे वो उस इलाके के बड़े मानिंद आदमी थे और उनका एक बड़ी कोठी थी एक्चुअली और उस कोठी में कई हिस्सेदार थे यानी कि उनके चचेरे भाई वगैरह थे तो वो लोग उनका कुछ हिस्सा था और कुछ हिस्सा यानी जो सामने वाला हिस्सा था वो हमारे भट्ट जी का था यानी जिन भट्ट जी का मैं किराएदार था भट्ट जी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते थे हॉकी के बहुत उम्दा खिलाड़ी थे और नैनीताल के पुराने बाशिंदा थे तो साहब हम उस मकान में रहने लगे और चूंकि भट्ट जी उस मकान में ऊपर रहते थे हम नीचे रहते थे तो भट्ट जी ही हमारे पड़ोसी थे तो उनसे बातचीत बात व्यवहार जिसे कहते हैं वो होता रहा तो उस बात व्यवहार में हुआ ये कि भट्ट जी हमारे एल्डर बन गए एल्डर मतलब उन्होंने वो रोल अपना लिया जो कि एक गार्जियन का समझ लीजिए क्योंकि हम वहां पर गए थे तो काफी अब ये कहना चाहिए युवावस्था तो नहीं परंतु उतने प्रौढ़ भी नहीं थे तो उन्होंने हमको नई नई बातें सिखाना समझाना नैनीताल यानी कि चूंकि हम तो मैदानी इलाके से गए थे ना तो मैदानी इलाके वाले आदमी के लिए पहाड़ का जीवन कैसा होता है उसमें कुछ कुछ बदलाव होते हैं यानी कुछ परिवर्तन होते हैं यानी कि आप जैसे मैदान में जो कुछ करते हैं वो पहाड़ में उससे थोड़ा फर्क ढंग से होता है यानी भोजन से लेकर के और रहन सहन तक सब चीजों में फर्क होता है तो अब आप आ, डेफिनेटली आप तो मुझसे यह पूछेंगे ही कि अरे भाई फर्क क्या होता है तो देखिए जो उनका पहला फर्क जो उन्होंने मुझे समझाया वो ये था कि यहां पर यानी मैदानी इलाकों में हम लोगों की आदत होती है अविश्वास करने की यानी कि हम किसी भी बात पर हम पहली बात यह कहते हैं कि यार ये नहीं हो सकता पहाड़ों पर इसका ठीक उल्टा होता है यानी जो कुछ भी है उसको विश्वास करते हैं घरों में ताले लगाना या अपनी अलमारियों में ताला बंद रखना ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात समझी जाती है ये कोई बहुत ये देखिए ये मैं जिस जमाने की बात बता रहा हूँ मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ अब आप कहिए कि साहब आज तो ऐसा नहीं होता है तो चलिए भाई मैं मान लूँगा कि आज ऐसा नहीं होता होगा मगर उस समय वो समय आज से तीस साल पहले की बात है तो उस समय उन्होंने बताया हमको कि भाई यहाँ पर आपको ताला वाला लगाने की जरूरत नहीं है आपने अगर कपड़े बाहर फैला दिए हैं और आप रात में भूल गए कि कपड़े उतारने हैं तो ठीक है कोई बात नहीं आप सुबह उतार लीजिएगा अब हम तो अपने शहर में रहने पर तो हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हम कपड़े अपने बाहर फैला दें और सुबह आकर के उसको हम उठा लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो साहब खैर तो इस तरह से वो भट्ट जी, जी जो थे वो हमारे फ्रेंड फिलासफर गाइड सब कुछ थे भट्ट जी के घर में फोन था तो अब क्या होता था साहब जब वो फोन की घंटी बजती थी तो भट्ट जी आवाज़ लगाते थे कि भाई तुम्हारा फोन आया है तो साहब हम लोग जाकर फोन सुनते थे क्यों फोन आने की बात होती थी क्योंकि आ, आ, पिता माता जो थे वो बनारस में रहते थे हम लोग नैनीताल में रहते थे तो नेचुरली माता जी पिताजी और हमारे सास ससुर इन लोगों का फोन तो आता रहता था तो खैर साहब ये सब चलता रहा उसके बाद अब भट्ट जी के साथ में एक दो घटनाएँ ऐसी हुई कि आपको वो बताता हूँ उससे आप हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता को आप जान पाएंगे तो हुआ ये एक दिन मैं किसी अपने आ, मेरे ख्याल से शायद मेरे ससुर साहब आए हुए थे तो मैंने कहा कि आपको लेकर के मैं मुक्तेश्वर चलता हूँ मेरे पास एक मारुति वैन थी और मैं उसमें बैठा करके अपने सास ससुर पत्नी दोनों बेटियों को लेकर के मैं चल दिया साहब अच्छा अब क्या था कि उस जमाने में ये एक नियम था कि नैनीताल में झील के पास जो माल रोड है उस माल रोड पर आप गाड़ी नहीं ले जा सकते थे यानी अगर आपको गाड़ी ले जानी है तो आप माल रोड के नीचे वाली रोड यानी जो नैनीताल क्लब के सामने वाली जो सड़क थी वहां पर से आप गाड़ी ले जा सकते हैं अब ठीक है वो सीजन का टाइम था शायद सितंबर अक्टूबर का महीना था तो हम अपनी वैन लेकर के चल रहे थे एकाएक एक परिवार वो हमारी गाड़ी के आगे था और उनका बच्चा यानी पांच द, पांच सात साल का बच्चा होगा उसने अपने मां बाप का हाथ छुड़ाया और वो सड़क पर दौड़ गया मैंने गाड़ी का धीरे से ब्रेक लगाया यानी कि गाड़ी की स्पीड कम की ऐसा नहीं कि मैं कोई हाई स्पीड में चल रहा था शायद बीस तीस किलोमीटर की स्पीड पर होगा मैंने स्पीड कम की स्पीड कम की बच्चा उस तरफ पहुंच गया और मां बाप जो थे वो धीरे से सड़क पार करके चले गए अब यह सब काफी आगे हो रहा था तो मैंने सोचा कि स्पीड कम कर दी है मां बाप उस तरफ निकल जाएंगे तो ठीक है मैं भी मेरी भी गाड़ी निकल जाएगी मगर जैसे ही मेरी गाड़ी उनके करीब पहुंचने लगी बच्चा फिर वापस दौड़ा और उसके पीछे पीछे उसकी मां और बाप वो दोनों भी दौड़े अब मेरे सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं अपनी गाड़ी के ब्रेक पर खड़ा हो जाऊं। अब मारुति वैन तो आप जानते ही हैं कि मारुति वैन में तो आप सबसे आगे होते हैं यानी कि आपके आगे तो कुछ है ही नहीं तो मुझे लगा कि अगर मेरी गाड़ी इन लोगों को छू भी गई तो इसमें से एक ना एक तो आज निबट जाएगा और साहब मैंने मारुति वैन के ऊपर ब्रेक पर खड़ा हो गया और मेरे गाड़ी जहां थी वहीं की वही, वही रोक दिया मेरी गाड़ी रुकनी थी इतने में मुझे पीछे से आवाज आई खटा क्या हुआ था मैंने जब पीछे मुड़कर देखा पता चला कि मेरे पीछे कोई बहुत तेज स्पीड में दो लड़के स्कूटर चलाते हुए आ रहे थे और चूंकि मेरी गाड़ी रुकी तो वो अपनी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा पाए या शायद उन्होंने लगाया भी होगा और वो आकर के मेरी वैन से पीछे टकरा गए उस टकराने का नतीजा यह हुआ कि वो दोनों लड़के जमीन पर गिर गए साहब वो गिर गए अब क्या करें मैं उतरा मेरे ससुर साहब घोड़ा डॉक्टर हैं मतलब घोड़ा डॉक्टर थे तो वो भी उतरे और जब वो उतरे तो उसमें से एक लड़का तो उठकर खड़ा हो गया यानी जो पीछे बैठा था वो उठकर सड़क पर से खड़ा हो गया परंतु जो चला रहा था वो पीछे गिरा था वो उठ नहीं पाया तो उन्होंने उस लड़के को उठाया और उसके दो थप्पड़ मारे यानी कि शायद ये एक मेडिकल टेक्निक थी जो कि मुझे बाद में समझ में आई और उससे वो उसको होश में लाए है वो लड़का होश में आ गया मगर अब चूंकि एक्सीडेंट हुआ था उसके सिर में चोट लगी थी तो हम लोगों ने उसको तुरंत गाड़ी में बैठाया हमने पत्नी और हमारी सास जी और बच्चों को सबको उतार दिया हम हमारे ससुर साहब और वो दोनों बच्चे मतलब वो दोनों लड़के उनको बैठा करके हम लोग गाड़ी मोड़ के वापस गए और अस्पताल में पहुँच गए सीधे हम अस्पताल गए उन लोगों को भर्ती किया इतने में सा बात जो थी वो पुलिस भी आ गई क्योंकि नैनीताल तो छोटी सी जगह कोतवाली से दो सिपाही और एक कोई सब इंस्पेक्टर साहब वो आ गए क्या हुआ भाई एक्सीडेंट हो गया आपका तो हाँ साहब एक्सीडेंट तो हुआ है तो बताया कि साहब ऐसे ऐसे बात हुई है तो अब हमारे ससुर साहब ने चार्ज ले लिया उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस वक्त बात मत करो और हमने कहा कि नहीं साहब हमने कुछ गलती नहीं की है तो हम बात क्यों ना करें मगर खैर चूंकि मामला पुलिस का था तो हमने शेखर भट्ट जी को यानी भट्ट जी जो हमारे मकान मालिक थे उनको एक फोन किया उनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है और उन्होंने कहा आप लोग पुलिस थाने पहुंचिए मैं वहीं आ रहा हूं। और भट्ट जी उस थाने पहुंच गए जब उस थाने पहुंचे तो उस समय तक हमारे ससुर साहब और पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे और साहब उन्होंने वहां पर क्या बातचीत किया उसका लब्बोलुबाव ये था कि उन्होंने पता लगाया कि उन लड़कों के पास कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं था और उन्होंने देखा कि भाई किसी को ऐसी कोई चोट भी नहीं लगी है और उन्होंने कहा कि ये लड़के आंख बंद करके स्कूटर चलाने के चक्कर में पहले भी एक दो बार इस तरह के एक्सीडेंट कर चुके हैं तो उन्होंने खैर समझौते की बात हो गई हमारे ससुर साहब ने भी कुछ दस्तखत कर दिया उन लोगों ने भी दस्खत कर दिया और कुछ हुआ नहीं मगर वो सारा कुछ संभव हो पाया क्योंकि शेखर भट्ट साहब ने आगे बढ़ करके बातचीत किया था उसके बाद साहब एक और बार की बात बताएं भारतीय स्टेट बैंक में हमारे चीफ जनरल मैनेजर साहब तो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं और खास तौर से अगर वो किसी सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर हों तब तो शायद भगवान के बाद उन्हीं का नाम आता है तो साहब वो सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर साहब जो थे वो आए हुए थे पता चला कि साहब उनका एस के चीफ इंस्ट्रक्टर साहब के यहाँ पर खाना तो चीफ जनरल मैनेजर साहब ने एक आदेश पारित किया यानी मुझे लगता है कि यह आदेश शायद उनकी पत्नी की ओर से पारित हुआ था जो कि हम लोगों तक भेजा गया कि साहब पार्टी में सारे इंस्ट्रक्टर आएंगे और सीजीएम साहब उनसे बात करेंगे मगर बच्चे नहीं आएंगे अब यार हमारे बच्चे उस वक्त छोटे छोटे थे एक दूसरी क्लास में था एक आठवीं या नवीं क्लास में था तो मतलब थी लड़की दोनों तो अब हमें तो लगा कि यार ये तो मुश्किल है पार्टी में जाना है तो वो उन सीजेएम साहब की आदत थी वो थोड़ी देर रात करते थे यानी देर मतलब 11-12 बज जाना मामूली बात थी 11-12 बजे आना उनके घर से अपने घर तक आना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि नैनीताल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं था और हम लोग तो गाड़ी से आने वाले थे मगर बारह बजे रात तक बच्चों का अकेला रहना यह बड़ी मुश्किल काम था हम लोगों को समझ नहीं आया क्या करें तो साहब यह हुआ कि इन बच्चों को शेखर भट्ट साहब के पास छोड़ दिया जाए तो शेखर भट्ट साहब की पत्नी जो कि मतलब बहुत उनके साथ अच्छे संबंध थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बच्चों को छोड़ दीजिए कोई बात नहीं बच्चे खाकर सो जाएंगे हमने भी कहा हाँ यार बच्चे तो 9 बजे तक खाकर ही जाएंगे तो हम लोग सात साढ़े सात बजे चले गए बच्चे उनके यहाँ रह गए मगर साहब होने की क्या बात कहें 9 साढ़े नौ, नौ बजे मेरे को लगता है पहले शायद छोटी ने रोना शुरू किया होगा फिर उसके बाद बड़ी ने रोना शुरू किया और जब तक हम लोग 11 साढ़े बजे तक आए हैं तब तक आंसुओं का सारा खजाना लुट चुका था अब देखिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि इन बच्चों ने अपना बचपन दिखा दिया उन्होंने कहा कि कैसे भी उनको बुलाना है बस कैसे भी बुलाओ अब शेखर भट्ट को मालूम था यार कि ऐसे बुलाया नहीं जा सकता वापस मगर खैर मगर साहब मैं धैर्य की दाद दूंगा कि शेखर भट्ट साहब और उनकी पत्नी उन्होंने इतने प्यार से इन बच्चों के इस रोने धोने जिद को संभाला और इसका ध्यान रखा कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो और परेशान भी ना हो और हम लोगों को भी ऐसा परेशान न होना पड़े तो शायद एक तो ये हो गया अब आपको एक और पड़ोसी का जिक्र बताता हूँ अब देखिए ये तो अच्छे आदमी थे अब आपको एक जो थोड़े अच्छे नहीं थे उनका जिक्र बताता हूँ मगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा मैं मुरादाबाद में रहता था मुरादाबाद में हमारे ब्रांच के कैंपस में ही दो घर थे एक में मैं रहता था मतलब एक में मुरादाबाद ब्रांच का ब्रांच मैनेजर रहता था उसके बगल में कॉमर्शियल ब्रांच थी मतलब अपने बैंक की ही कॉमर्शियल ब्रांच भी उसी प्रेमाइस में थी और उस, उस कॉमर्शियल ब्रांच के मैनेजर साहब जो थे वो नीचे वाले घर में रहते थे हम ऊपर वाले घर में रहते थे इतफाक ऐसा हुआ कि जब हम लोग वहां रहते थे उसी समय में हमारी शादी की 25वें वर्षगांठ पड़ी तो साहब पच्चीसवीं वर्षगांठ पड़ी अब यह हुआ कि भाई पच्चीसवीं वर्षगांठ है यार तो इसमें कुछ बड़ी बात होनी चाहिए मगर अब यार बड़ी बात मुरादाबाद शहर में हम क्या बड़ी बात करते हमारे तो कोई वहां पर मित्र दोस्त ऐसे कोई थे भी नहीं उस समय तक और हम नई नई बात थी आए हुए भी मुरादाबाद में शायद मुश्किल से चार छह महीने ही हुए थे नहीं चार छह महीने भी नहीं एक दो महीने ही हुए थे तो कुछ जान पहचान परिचय का दायरा भी नहीं था तो अब हमारी जान पहचान सिर्फ हमारे पड़ोसी से थी तो हमने कहा कि उन, उनको हमने कहा कि साहब आज की रात आप भोजन हमारे यहां करिएगा तो उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे साहब और बात खत्म हो गई अब हमारे घर में हमारे माता पिता भी आए हुए थे हमारे सास ससुर भी आए हुए थे तो हम लोगों ने हमारी पत्नी ने बाकायदा कुछ पूजा वूजा किया कुछ साड़ी गिड़ी पहनी बढ़िया से और, और साज सज्जा करके ये हुआ कि भाई इंतजार कर रहे हैं भाई अब वो आए तो पता चला भाई पूछा उनकी पत्नी से नीचे कि भाई आप लोग आइए उन्होंने कहा अभी साहब आए नहीं पूछा भाई साहब कहाँ गए हैं तो उन्होंने कहा साहब किसी यूनिट को देखने गए साहब तो ठीक है तो साहब आ जाए तो आइएगा ठीक है थोड़ी देर के बाद ऐसे करके दो तीन बार पूछा तो तकरीबन नौ सवा नौ या साढ़े नौ बजे उन्होंने बताया कि साहब तो आ गए मगर साहब ने कहा वो आएंगे नहीं यार हमने कहा भाई आएंगे नहीं क्यों नहीं आएंगे ये क्या बात हुई मगर खैर अब चूंकि उनकी पत्नी से बात हो रही थी उनसे तो बात हो नहीं रही थी तो हम मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि फिर खाने की एक थाली लगाकर उन दोनों का खाना रख के उनको दे दो तो साहब उस दिन कुछ थोड़ा शायद खाना भी ज्यादा बना था दो चार तरह की सब्जियाँ और पूड़ी और कचौड़ी और वगैरह वगैरह ये सब बना हुआ था तो साहब वो एक थाली में लगाया गया और वो थाली लेकर के गई नीचे और उनको देने के लिए साहब हालत ये थी कि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं इसमें से एक पूड़ी ले लेती मगर मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो उनसे कहा साहब आप लोग खाना बोले नहीं खाना तो हम लोग खा चुके तो हमारी पत्नी ने कहा ठीक है साहब आप एक पूरी लेना है, ले लीजिए वो ले करके चली आई काफ़ी बेचारी उदास भी हो गई अब आप समझ सकते हैं कि पत्नी अगर शादी की पच्चीसवीं वर्षगांठ पर यानी कि अगर नॉर्मल वर्षगांठ पर भी उदास हो जाए या कहिए कि नॉर्मल दिन में भी उदास हो जाए तो आपकी जिंदगी तो थोड़ी तलख जाएगी तो उस दिन भी साहब हमारी जिंदगी भी थोड़ी तलख हो गई मगर खैर अब उस तलखी को हम क्या करें वो तो जो हो गया सो हो गया मगर उनका व्यवहार रहा और उसके बाद से फिर हमने भी जो था उनसे बातचीत करना भी बंद कर दिया और दुआ सलाम सब खत्म हो गई और ईश्वर की कृपा ये रही कि उसके बाद वो काफी जल्दी ही वहां से चले भी गए खैर साहब अब उसके बाद उसी घर में जो नए यानी दूसरे जो मैनेजर साहब आए अब उनका तो मैं नाम ले सकता हूं वो हमारे एक पुराने मित्र थे श्री पीयूष अजेला तो पीयूष हजेला साहब आए अब पीयूष हजेला साहब जब आए तो इनके आने से पहले ही इन, इनसे मेरी बात भी होने लगी चर्चा भी होने लगी और इंतजार भी होने लगा और जब वो आए तो उनके आने के बाद तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये हम लोग दो घरों में रहते वो एक ही घर हो गया यानी कि उनके बच्चे चूंकि मेरी तो दोनों बेटियां बाहर थी तो उनकी दोनों बेटियों ने हमारे यहां एडॉप्टेड बेटियों का स्थान ले लिया और वो घर जो थे वो ऑलमोस्ट एक जैसे हो गए तो साहब पीयूष हजेला साहब वहां रहे तो अब मैं तो यही कह सकता हूं कि जितना स्नेह संबंध मुझको शेखर भट्ट साहब से मिला था मैंने अपनी तरफ से प्रयास करके उतना ही कुछ हजेला को देने की कोशिश किया क्योंकि अब मैं हजेला का गार्जियन बन गया चूंकि हजेला मुझसे छोटे थे तो मैं बाकायदा बहसियत बहे, मतलब अधिकार उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता था उनको आप कहना तो शायद ही मैंने कभी कहा हो और इस प्रकार से वो भी मुझको उतना ही सम्मान देते थे शाम को गीत संगीत की बैठकें होती थी आज भी मुझे उनका एक प्रिय गीत हुआ करता था पंथी हो तुम उस पथ के ऐसा करके गाना था कुछ तो मुझे बाद में तो ये गाना मैंने कई बार सुना परंतु पहली बार ये गाना मैंने उन्हीं के मुँह से सुना था तो साहब मैं ये आपसे बता सकता हूं कि ऐसे मुझे पड़ोस के जो अनुभव हुए मैं अभी तो इसके बारे में और भी कहानियां बताऊंगा मगर आज चुकी समय मेरा समाप्त हो रहा है तो मैं आज ये कहानियां यहीं पर रोक देता हूं और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में कुछ लोगों का मिलना मुझे लगता है कि बदा होता है और वो हमसे जब मिलते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि ये संबंध पता नहीं कब के बने हुए संबंध हैं जो कि आज आकर परिपक्व हो गए मैं यहां पर एक हालांकि बात थोड़ी हल्की हो जाती है क्योंकि फिल्म का जिक्र आ जाता है परंतु अगर आप ध्यान दें तो एक आनंद फिल्म में एक जिक्र आता है कि नमालूम क्यों कुछ लोगों से जब मुलाकात होती है तो बहुत घनिष्ठता बढ़ जाती है और कुछ लोगों से अकारण बिना कारण ही उनसे चिड़ हो जाती है तो साहब वही हालत पास पड़ोस की भी है कुछ लोगों से न मालूम क्यों घनिष्ठता हो जाती है न मालूम क्यों वो आपके साथ उपकार करने लगते हैं और कुछ लोग न मालूम क्यों आपके साथ दूरियाँ बनाए रखते हैं ऐसा कहना चाहिए तो मेरे ख्याल से इन कारणों का हम लोग बैठ करके कभी तबसरा करेंगे तो सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है मगर आज की बात यहीं पर बंद करता हूं और आपने मेरी बात सुनने के लिए इतना समय निकाला मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा हां मगर एक बात यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा कि काश कोई मुझे ये बताए कि आप ये मेरा एपिसोड जब सुनते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं यानी आप क्या करते समय इसको सुनते हैं क्योंकि मेरे पास कई लोगों ने मुझसे कहा कि साहब जब हम वॉक कर रहे होते हैं तब सुनते हैं किसी ने कहा जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब सुनते हैं हमारे एक भाई साहब ने हमें बताया कि साहब हम जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो हम बस में इसको सुनते हैं और बस में इसको स्पीकर पर लगा देते हैं ताकि हमारे साथ यात्रा करने वाले भी सुने तो साहब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि आप मेरा एपिसोड कैसे सुनते हैं तो आप आप, आप सोचेंगे कि मैं ये बात पूछ क्यों रहा हूँ मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि मुझे कभी कभी खुद ही लगता है कि इस एपिसोड को सुनने के लिए क्या वास्तव में उतना ध्यान देने की जरूरत है या ये चलते फिरते यूँ ही सुना जा सकता है फिल्मी गानों की तरह आ, पता नहीं आप मुझे जवाब देंगे तो मुझे शायद पता चलेगा तो तब तक के लिए नमस्कार और अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे यारी तेरी यारी चलमाना की बारी सारी मेरी फिक्री तेरे आगे आके हारी प्यारी तेरी यारी